उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से निवेदन है कि वे चंद शब्दों में अपने भावनाएं यहां प्रकट करें इसे मेरे पिताजी का बड़ा पुराना संबंध रहा है वो दोनों उस वक्त एक साथ काम करते थे जब मेरे पिताजी रेडियो में थे मुलाजिम और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में दोनों के प्रोग्राम हुआ करते थे तो एक साथ गाना बजाना उनका रहा और तो ये संबंध इतना पुराना है कि बिल्कुल ऐसा फैमिली का सा एक साथ रहा है और ये साथ अनूप भैया ने हमारे साथ हर कार्य में निभाया है और मैं पूज्य पिताजी की तरफ से मेरे और मेरी मां जी की तरफ से और सारे खानदान की तरफ से अनूप भाई को मिधा को और सबको अफसोस जाहिर तो करना इस कार्य में मुश्किल है क्योंकि कोई भी शब्द दिल के दर्द को नहीं मिटा सकता लेकिन हम सब मिलके ये दुआ कर सकते हैं कि चाचा जी जहाँ भी हैं मुझे पूरा यकीन है कि एक अच्छी जगह है और ऊपर वाले का साया उनके सर पर हमेशा कायम है और उसका प्रेम उनके प्रति हमेशा बना रहेगा और हम सब प्रार्थना करते हैं कि अनुची और सारे खानदान को धारस मिले और हमारा प्यार और हर हमारे हमारा साथ उनके साथ हमेशा है और बना रहेगा रहेगाजीज साहब से निवेदन है कि वे चंद में अपनी भावनाएं यहां प्रकट करें मस्कार मेरी सबसे पहली मुलाकात अंकुल कहता था मैं अनूप और अंकुल से मुलाकात हुई थी, थी तकरीबन चौतीस साल पहले रंगभवन एक जगह है वहां पर मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात और आखिरी जो मुलाकात उनके साथ हुई अनूप के घर पे चंद महीनों पहले उसमें कोई फर्क महसूस नहीं किया जो उनका जो खुदूस और मोहब्बत और यादाश्त जो थी वो कमाल की यादाश्त थी हर चीज उन्हें याद रहती थी और मुझे याद है कि जब अनुखे घर पे हम मिले थे तो कहने लगे मियाँ और ऐसे ही मुझे कहते थे हैदराबादी बिरयानी का किला मुझे तो मैं कहता कि अंकल जरूर मैं आपको तो उनका जो एक जिंदगी की तरफ जो रवैया मैंने देखा है एक वे ऑफ लिविंग बहुत ही कमाल का कि वो ऐसा एक शख्स था कि बहुत ही इंडिपेंडेंट इन फरारियत का बहुत पक्का और जिंदगी का वो उन्होंने ऐसा जिंदगी उन्होंने अपनी ऐसी गुजारी अपने म्यार के साथ कि हम तो यही दुआ करते हैं कि एक मिसाल के तौर पर उनकी जिंदगी है और मुझे यकीन है कि वो जहां पर भी हैं अब खुश हैं हमें देख रहे हैं और दुआएं जैसे देते थे जिंदगी में वो वहां से हमें वो दुआएं दे रहे हैं अनूप और आपके सारे अनूप भाई आपके और माँ जी के सबको माँ जी मैं तो क्या बयान करू आपका जो ये दुख है लेकिन इसमें यह कह सकता हूं कि हम आपके साथ हैं पर इंशाला जरूर रहेंगे धन्यवाद आनंद कुमार सिंह साहब जिनका बहुत लंबा साथ रहा पुरुषोत्तम दास जी के साथ उनसे निवेदन है कि वे चंद अल्फाज में अपने भावनाएं यहां रखें आदरणीय गुरु समान कहूं तो भी कम नहीं और बड़े भाई के समान कहूं तो भी कम नहीं पिता का समान कहू तो भी कम नहीं ऐसे आत्मा के लिए इतनी पवित्र आत्मा उसके लिए हम कहते हैं कि वो हमारे बीच नहीं ये तो कलाकार उनका अपमान है वो हमारे बीच सदियों तक रहेंगे वो गए नहीं हमारे पास से ही हैं और उनकी भावना उनकी श्रद्धा उनके सामने हमारे नत मस्तक हम हो रहे हैं और हम मेरा और परशोत्तम दास जी का वो मुझे ये कहते थे तुम मेरे बड़े बेटे हो भाई बेटे भी कहते थे और भाई भी कहते थे उनका बहुत प्यार मेरे पे रहा और हमने साथ में प्रोग्राम वगैरह करते थे बहुत प्यार किया भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और जलोटा परिवार को और हमारे परिवार को क्योंकि हम भी एक ही परिवार हैं हम लोगों को ईश्वर उनके दुख भूलने की शक्ति दे यही प्रार्थना है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मेहता साहब से निवेदन है कि वे चंद अनफाज में अपनी भावनाएं प्रकट करें ये कोई स्पीच करने का तो मौका तो है नहीं मैं I go back to 1951 लखनऊ में ये तभी नहीं था तो तानपुरा क्या होता है वो भाई साहब जो पापा ने मेरे हाथ में दिया उन्नीस सौ इक्यावन में लखनऊ में हमारे राज्य गायक थे वो और क्योंकि मुंशी जी हमारे गवर्नर होते थे यूपी में लीलावती भाई सवेरे उठती नहीं थी जब तक भजन नहीं सुनी और वो कहा करते थे कि आपको ये लगता है कि शायद अनूप वगैरह सबसे सहेला शागि है मेरा गार्डन मेरा सबसे पहला शागि है और मेरे वहां दो एक कुछ बड़े सत, से वाकत हुए तो वो व्हील चेयर पे भी आते थे लास्ट मेरा एल्बम उन्होंने रिलीज किया व्हील चेयर पे आके और ये अभी हमारे भाई ने कहा कि ऐसे लोग जो है वो कुछ लोगों से जब तक न मुलाकात हुई थी मैं भी ये समझता था खुदा सबसे बड़ा है और जहा जहा रहेगा वही रोशनी लुटाएगा किसी चरा का कोई मकान नहीं होता वो जहां भी है इस वक्त देख रहे हैं लोग और ये अभी छोटा होते भी घर का क्या कहना चाहिए <laughs> कुछ और भावनाएं मैं फिर कुछ क्षणों के बाद प्रस्तुत कर पाऊंगा पद्मश्री पद्मानी जोड़ी करें उस दिन मैंने जो कोई भजन गाए उनके सभी पसंदीदा पापा जी बहुत खुश थे बहुत खुश थे ये मेरा भाग्य समझती हो? अनूप जी ने स्वर्गद किया हुआ जो भजन उनको सबसे अच्छा लगता था वो पेश करती हूँ मैं हमेशा उनको कहती थी ये आपको ज्यादा अच्छा क्यों लगता है क्योंकि अनुप जी ने इसे म्यूजिक दिया है और इसमें आपका नाम है नमामी पुरुषोत्तम श्री